बिद्रदी एवं गुल्म रोग का निदान वर्णन करते हुए सूध जी महाराज कहते हैं ऋषियों, बिद्र रोग की उपेक्षा करने पर गुल्म वृद्धि, अंत्र वृद्धि, आध्मान आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोगी अत्यंत पीड़ित हो जाता है, आभ्यान्तर में शब्द होने लगता है और वायु सिर्फ प्रदेश में आध रक्तज गुल्म वृद्धि रोग असाध्य है और उसके लक्षण वात गुद्ध रोग के समान होते हैं और उसके लक्षण गुल्म वृद्धि रोग काले नीले स्राव के जल से उसी प्रकार व्याप्त हो जाता है जैसे कोई झरोखा मकड़ी के जाल से आबृत हो जाता है यह गुल्म रोग आठ प्रकार का होता है वातिक पैतिक स्लेस्मिक वात पैतिक वात लस्मिक पित्तकफ और सन्न्यापातिक रित संबंधित रित के दूषित होने पर आठवां गुल्म केवल स्त्रियों के, के गर्भाशय में होता है जो मनुष्य ज्वार मोर्चा अतिसार के द्वारा एवं बमन वृचन आदि के द्वारा द्रोबल तथा वात कारकानका भोजन करे जो शीत से अथवा भूख से पीड़ित हो और भोजन से पूर्व खाले पेट अधिक जल पीत अथवा जल में तैर एवं दो को शुब्ध करने वाला अहवास करे तथा बमन का वेग न होने पर भी बमन करने का प्रयास करे स्नेहन स्वेदन के बिना बमन विरेचन आदि करे अथवा ठीक प्रकार से शुद्धिकर्म के बिना संपूर्ण वात आदि अलग-अलग या एक साथ मिलकर देह में गमन करते हैं और उर्ध्व अधो मार्ग को आच्छादित या अवरोध करके वाये सोल उत्पन्न करते हैं ऐसी दशा में छूने से अनुभव में आने वाला गरम ऊंचा उठा हुआ तथा गांठ जैसा गुल्म उत्पन्न हो जाता है धातु के क्षीण हो जाने से कफ वृष्टाद के द्वारा मार्ग अवरुद्ध हो जाने से वाएकोष्ठ में स्थित हो जाता है और रूक्षता के कारण कठोर हो जाता है यह अपने आश्रय में स्वतंत्र रूप से दुष्ट हो जाता है और प्राश्रय में परतंत्र से दुष्ट हो जाता है तदनंतर मल एवं श्लेष्मा से संयुक्त होने के कारण पिंड है बात आज रोग में सिर में पीड़ा ज्वर प्लीहा आंत्र कुजन स्वय के वेद के समान पीड़ा ये सब उपद्रव होते हैं और बहुत कष्ट से मूत्र होता हैं। उक्त रोग वायु चलित होकर शरीर मुख पैर शोध आदि उपद्रवों को उत्पन्न करता है विशेषतः शरीर में चमड़ा रूक्ष और कृष्ण का हो जाता है वायु अतः यह अनेक प्रकार की व्यथाएं उत्पन्न करता हैं वातज गुल्म रोग में चींटी के चढ़ने या काटने जैसा स्पर्शण होता है और चोवने की तरह व्यथा होती हैं पित्तज गुल्म रोग में दाह अमलोदगार, गार मलवेद, पसीना तृष्णा और ज्वर ये सभी उपद्रव होते हैं संपूर्ण शरीर हल्दी के वर्ण का गुल्म के स्थान में जलन से प्रतीत होती हैं। कफज गुल्म रोग में स्तामित्य अरोचि सिर में वेदना और अंगों में शिथिलता शीतज्वर पीनस आलस्य ह्लास चमड़े का सफेद या काला होना आदि लक्षण होते हैं कफज गुल्म गंभीर कठिन और गृहस्थ बालक के समान भारी होता है अपने स्थान में स्थित रहने तथा वहां से न चलने के कारण यह मृत्युकारक होता है। त्रिदोष जन्य गुल्म रोग में प्रायः एक दूसरे के लक्षण घुले मिले रहते हैं। इनमें तीब्र वेदना और अत्यध होता है। यह अत्यध उन्नत और सघन होकर शीघ्र ही पक जाता है तथा असाध्य है। रक्त गुल्म स्त्रियों की ही होती हैं। जिस स्त्री को रितुकाल में अत्यधिक वेदना या किसी प्रकार का योनी रोग रहता है अथवा वायुकारक पदार्थों को सेवन करने से वायु कुपित होकर प्रतिमाह व्यवस्थित रितुस्राव को योनी में ही रोक देता है तो वहाँ रुका हुआ रक्त कुक्षि में जाकर गर्भ के चित्रों को प्रकट करता है इस रोग में हल्लास गर्भनी जै होने लगते हैं क्रमशह वाये के संसर्ग से पित्त योनि में रक्त का संचय करता है सोनेट जब गर्भाशय आस्त्रण करता है तब वात पित्त ज्वलम के विकार उत्पन्न हो जाते हैं यह दुष्ट रक्त का आश्रय लेकर गर्भाशय में अत्यंत शूल उत्पन्न करता है योनि में श्राव दुर्गंध कभी-कभी स्पन्नन और कभी-कभी यह गुल्म गर्बु जैसा हो जाता है दुष्ट रक्त एवं दुष्ट आत्रय के कारण यह विद्रति गुल्म कभी देर में पड़ता है कभी नहीं पकता है और कभी जल्दी पक जाता है अतः शीघ्र दाह पैदा करने वाला होने के कारण यह विद्रति गुल्म कहा जाता है अंतरास्त्रय गुल्म में वस्ति कुछ हृदय और प्लीहा मलमूत्राद का वेग रुद्ध हो जाता है बहिराश्रय गुल्म में इसका उल्टा होता है अर्थाद वस्त कुख्षियाद में बेदना अधिक नहीं होती वेग का वर्तन होता है गोलमस्थान में विवर्णता और बाहर के भाग में अत्यधिक ऊंचापन आदि लक्षण उपस्थित होते हैं ऊपर नीचे वायुरोध के कारण तीव्र वेदना और उदर में आध्भान होता है इसे अनाह रोग कहते हैं जो ग्रंथि ऊपर उठी होती है तथा कठोर अस्थीलाकी तरह होती है उसे अस्थीला विद्रधि कहते, है। कहते हैं उसकी आकृति पक्वासे में उत्पन्न होने वाला वायु तीब्र वेदना से युक्त होकर डकारों की अधिकता, सोच का विभंद, भोजन की अनिच्छा, आतों का सोजन, आटोप, आध्म्यन, अग्रिमांद्य ये सब उत्पन्न होने लगते हैं या ये सब गुलम के पूर्व शंकेत हैं। 161 अध्याय उधर रोग निदान धनवंत्र भाराज कहते हैं हे सुस्त्रोते, अब मैं उदर रोग का निदान कहता हूँ, सुनो। मन्दाग्नि होने पर सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और उदर रोग विशेष कर मन्दाग्नि से ही होते हैं। उदर में मल संचित होने पर आजीर आदि विभिन्न विभिन्न रोग, ऊर्ध्व और अधोगतिवाय के अवरोध होने से सभी प्रवाहिति न प्राण वायु अपान आदि को दोषित कर उनको मांस संधि में प्रविष्ट कर देती हैं जिसके कुछ स्थान अवरुद्ध होकर उदर रोग उत्पन्न होता हैं उदर रोग आठ प्रकार के हैं वातज पित्तज कफज सनिपातज सलेलजन्य प्लीहजन्य ब्रदोदर वृद्धि और क्षतजन्य उदर रोग होने पर हाथ पैर तथा पेट में सूजन शरीर दुर्बल हो जाता है और अफरा हो जाता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति का आकार प्रेत के समान विकृत हो जाता है। उधर रोग का पूर्व लक्षण भूख नाश अरोचि पाक के समय दा आदि होता है। ऐसा रोगी अपत्यका से करता है उधर रोग से बलभक्ष हो जाता है, अतः रोगी के थोड़ा कार्य करने पर स्वास्� बुद्धि मंद हो जाती है और शोक एवं सोत आदि हो जाते हैं। उधर रोगी थोड़ा खाने पर भी वस्त संधि निरंतर पीड़ा का अनुभव करता है। सभी प्रकार के उधर रोगों में रोगी वृद्धा के समान जीर्ण हो जाता है और बलहीन हो जाता है। तंद्रा, आलस्य, मलबेग, मंदाग, निदाहर, सूजन और आत्मान ये सभी �